दोस्तों, चलो एक ऑनेस सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई कहता है, पैसा सब कुछ नहीं होता, तो क्या वो एक्चुअली वेल्डी होता है? नहीं ना, ये लाइन्स यादा तर वो लोग बोलते हैं, जिन्हें पैसा कभी रिस्पेक्ट से हैंडल करना सिखाया ही नहीं गया। जेन सिंसिरो सीधा कहती हैं, Money is just energy. The more you respect it, the more it respects you. मत देखो हम सबको बचपन से सिखाया गया पैसे की बात करना ग्रीडी लोग करते हैं। ज़्यादा चाहने वाले इंसान कभी खुश नहीं रहते। रिजल्ट हम इमोशनल प्रोग्रामिंग के शिकार हो गए। अब जब हम पैसा चाहते हैं तो गिल्ट भी साथ आ जाता है। जैसे हम कुछ गलत मांग रहे हों। लेकिन जेन का पॉइंट सिंपल है। If you think small, you सोचिए अगर तुम खुद अपने अंदर ये कहानी लिख चुके हो कि मैं बस गुजारा करने के लिए बना हूँ, तो यूनिवर्स बोलेगा, ठीक है, बस गुजारा ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही तुम माइंडसेट बदलते हो, मैं अबंडेंस डिजर्व करता हूँ, मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ, और पैसा मेरे थ्रू फ्लो करता है, � Jen लिखती है, rich people think I create my life, poor people think life happens to me. मतलब different सिरिफ mindset का है, एक बंदा जिन्दगी को blame करता है, दूसरा बंदा responsibility लेता है, और responsibility हमेशा rewards attract करती है. यहाँ एक और interesting point है, self-worth और net worth का direct connection. अगर तुम खुद को अंडरवैल्यू करते हो, तो दुनिया भी तुम्हें डिस्काउंट पे ट्रीट करेगी। तुम अपने प्राइस डिसाइड करते हो, ना के मार्केट। एक रियल लाइफ एग्जांपल लो। एक फ्रीलांसर अपना रेट रखता है पांच हजार रुपए। दूसरा बंदा वही काम करता है, पर कहता है मेरा रेट पचास हजार है। क्लाइंट श� वही जिसको अपने काम की value का पता है तुम्हारा belief ही तुम्हारा brand है अगर तुम अंदर से doubtful हो तो तुम्हारा tone, email और proposal सब उस vibration में लिखे होंगे universe भी confused हो जाता है के ये बंदा चाहता क्या है अब यहाँ एक subtle truth है money के साथ relationship build करना होता है control नहीं उसे ऐसे उसके लिए जगह बनाओ। मत सोचो कि अगर मैं ज़्यादा कमालूंगा तो लोग क्या कहेंगे? ये लोग तो वैसे भी कुछ न कुछ कहेंगे ही। Jen कहती हैं, When you love money, you love freedom, possibility, and impact। और ये लाइन गेमचेंजर है, क्योंकि जब तुम पैसे को टूल समझने लगते हो, not identity, तो तुम उसे ज़्यादा अच्छा यूज़ करते हो, इन्वेस्ट करते हो अ अपने पैशन में और उन लोगों में जो दुनिया बेटर बना रहे हैं। Money Mindset का मतलब है, तुम पैसा चेज नहीं करते, तुम उससे align होते हो। तुम scarcity से gratitude तक shift करते हो। मैं afford नहीं कर सकता से, मैं कैसे afford कर सकता हूं तक। और जब ये shift होती है, तो तुम्हारा confidence skyrocket क तो दोस्तों अगला बार जब तुम पैसे को लेके गुilty फील करो या खुद से कहो मैं ज़्यादा deserve नहीं करता तो याद रखना ये दुनिया उन लोगों के लिए expand होती है जो believe करते हैं कि वो expansion deserve करते हैं पैसा energy है energy flow करता है जहाँ belief strong होता है और जब तुम अपने आप से कहते हो मैं worthy हूँ तो universe कहता है finally अब ये बंदा receive करने क और यही वो स्टेज है जहाँ तुम सिर्फ बैड एस नहीं एक मैग्नेट बन जाते हो सक्सेस जॉय और फ्रीडम के लिए और दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं इस सफर के फाइनल स्टेशन पर जहाँ ये सब लेसन्स मिलकर एक ही बात बन जाते हैं बैड एस बनना एक एक्ट नहीं एक हैबिट है चलो फाइनल रैपअप में मिलते है